वेताल पच्चीसी यार्वी कहानी गौर देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें नाम का राजा राजी करता था उसके यहाँ अभय चंद्र नाम का दीवान था उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा गोदान भूदान पिंडदान आदि सब बंद कर दिए नगर में ढोंढी पिटवादी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवार ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है, तो पाप से उसका जन्म-मरण नहीं छूटता। वो बार-बार जन्म लेता और मरता है। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर धर्म को बढ़ाना चाहिए। आ जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती और वे लूले, लंगड़े काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसा कहता, राजा वैसे ही करता। देव योग से एक दिन राजा मर गया, उसकी जगह उसका बेटा धर्म राजगद्दी पर बै एक बार वसंत ऋतु में वो इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े, तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वो बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ, तब ठीक हुई। इसके ब जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी फबोले उठाए, कई दिनों के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई, सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुए तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनकर बेताल ने पूछा महाराज, उन तीनों म राजा ने कहा मुरिगांगवती क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए वही सबसे अधिक सुकुमार हुई राजा के इतना कहते ही वेताल ना दोग क्या गया राजा बेचारा फिर मसान मिंगया और जब वो से लेकर चला तो उसने एक और कहानी सु